ये लीला के लिए मनुष्य के का आचरण करने वाले भगवान बोले कि नागराज तुम यहां मत रहो कि तुम भय से आये हुए थे ना कि नौघरी ऋषि का शा, शाप था गरुड़ को को यहां नहीं आ सकते तो गरुड़ का भय नहीं और वहां रहते तो उसको भय था तो कहा कि तुमको यहां नहीं रहना चाहिए तुम अपने भाइयों को बहुत से नाग वहाँ पर आकर बस गए थे पुत्रों को स्त्रियों को ले करके तुम समुद्र में चले जाओ और यहाँ गायें यहाँ जल वो निर्विष्ण हो जाएगा अमृतवत तो गायें और ये यह मनुष्य यहाँ के कालिंदी का जल अब पियेंगे अब कहा भाई उस नाग पत्नी की ओर जरा भगवान ने श्रीमुख की दृष्टि फेरी और नाग से कहा तुम ये संदेह न करना कि अब तुम्हारे अंदर कोई पाप कलुष रह गया है तुम तो परम पवित्र हो गए, तुम्हारी इस गाथा को जो गाएंगे वो पवित्र हो जाएंगे कीते हैं ये की तो यहमतुम मद अनुशासनम कृतियुभयो संसंध्यो नई स्मत भय मातृयात नागराज ये एह, मैंने जो तुमको आज्ञा दी है इस आज्ञा का जो सुबह शाम दोनों समय स्मरण कर लेगा और कीर्तन करेगा उसको सांपों का भय तो रहेगा ही नहीं जगत का भय भी नहीं रहेगा वो जगत सारा सांप ही है विशेष किसमान काटता है ना तो कहते हैं कि उसको सांपों से कभी भय नहीं होगा और केवल केवल वही नहीं वो वो मनुष्य ही नहीं इस मैंने जो इस ये खेल किया है जो नाच की आला की है क्रीडा। भगवान ने कहा मैंने क्रीड़ा की है दंड वंड नहीं दिया यो स्नात्वा मदा क्रीड़े देवादि तर्पय जलई ही उपोष्य माम स्मरण थे छुपाप इस काली रह जो मैंने क्रीड़ा की है इसमें जो पुरुष स्नान कर लेगा और इसके जल से जो देवताओं का पितरों का तर्पण करेगा और उपवास करके मेरा स्मन करता हुआ अगर पूजन करेगा तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और वो पितर वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा दीपम रमनकम गता मैं जानता हूं कि तुम गर्ड के भय से रमणक द्वीप को छोड़कर यहाँ पर थे अब अरे जिस भूमि पर भगवान के चरण चिन्हित हो जाए वहां सारा भय चला जाता है तो भगवान ने कहा मत पदल नागराज तेरे शरीर पर तो मेरे चरणों के चिन्ह भर आए हैं मेरे चरण चरण चिन्हों से तुम्हारा शरीर अंकित हो गया है अब क्या गरुड़ आएगा वहाँ पर तुझको खाने के लिए निर्भय हो गया तू अब ये कितनी बड़ी सुंदर चीज है की भगवान के चरण उसके शरीर पर अंकित हो गए मालूम कहाँ कहाँ ठीक किस किस पद पर ठीक अरे एक दो बार नहीं कितनी बार ठीके तो गरु तो वो नागराज कृपार्थ हो गया भगवान की इस आज्ञा को सुनकर के तमाम विष निकल गया स्थूल और मन का विष निकल गया ये भोगवांछा भोग स्प्रिया ये मन का विष ये विष दूर हो गया निर्दिष अमृत हो गया वो असली अमृत उसे प्राप्त हो गया असली अमृत है भगवान का प्रेमा अमृत भगवान की प्रीति उसे प्राप्त हो गई सुखदेव जी बोले एव मुक्तो भगवता कृष्ण नादुत कर्मणा तम पूजे आमा समुदा नागपत्न्यश्च साधरम शिखदेव जी बोले कि भगवान कृष्ण की जीरा बढ़िया अद्भुत बच्चों ने तो देखा सांप ले बैठ लिया श्री कृष्ण को तो ये न मालूम क्या होगा सांप ने काट लिया दंशन कर लिया नंदा बाबा जसोदा मैया सब दुखी हो गए दौड़े आए कूदने को तैयार हुए उधर उनको ये लीला दिखाई इधर नाग की के पूर्ण की नाग को निर्विष किया अमृतमय बना दिया और यहाँ के जल को हृदय को इस पावन बना दिया भगवान ने अद्भुत कर भगवान अद्भुत कर्मी है इनकी लीला बड़ी अद्भुत है तो भगवान से आज्ञा पा करके अब कार्य नाग ने और उनकी पत्नियों ने आनंद में भरकर बड़े आदर से भगवान की पूजा की नागने नाग ने तम पूजे महासमुदा नाग पत्नियधारण उस नाग ने और नाग पत्नी ने आनंद में भरकर भगवान के बड़े आदर से पूजा की दिव्य वस्तुएं उनके पास थी भगवान के समीप आई हुई वस्तु दिल्ली हो जाती है अगर भगवत भाव रहता है पत्थर की पूंजनी वाले की नहीं रहती दिल्ली किसी मूर्ति को पत्थर माने और भावना का भूखा माने उसका भगवान भोगनी स्वीकार करते थाली में धरा रहता है जो भगवान खाने वाले हैं उसके भूख भगवान खाते हैं जो भगवान बोलने वाले उससे भगवान बोलते हैं जो भगवान चेतन है वो भगवान चेतन है एक भक्त तो वो पूजा करते थे गोपाल जी महाराज की किसी कामना से पर गोपाल जी वो मानते थे पत्थर की मूर्ति है तो पूजा करते कुछ हुआ हुआ या नहीं तो बोले भैया गोपाल जी किसी ने बताया बोले गोपाल जी गोपाल जी क्या करेंगे देवी जी की पूजा करो तो काम बनेगा और वहाँ तो काम बनने से मतलब है देवी जी हो चाहे गोपाल जी हो चाहे बोलोन मे चोरी करनी पड़े अपना तो काम करना है ना कि चोरी पर क्यों उतरता है आदमी सकाम हो क्यों उतरता है चलो उपासना से नहीं हुआ तो खुशामन से करो उससे नहीं हुआ तो व्यापार से करो उससे नहीं हुआ नौकरी करो ले चोरी करो काम करना है अपने तो, तो गोपाल जी महाराज को तो उठाकर रख दिया ऊपर एक आला रहा उसमें रख दिया और देवी के लगे पूजा करने तो पूजा में सब कुछ आया जब धूप खेलने लगे तो धूप का धुआं ऊपर गया तो उनके मन में आया कि ये तो सूझ लेगा गोपाल बैठा ऊपर तो अभी ये देवी जी को आनेगा नहीं तो रिस्ता बैठा लेगा तो रुई लेकर गोपाल जी के नाक में ठूस दे <laughs> रुई ठूस गोपाल जी बोले क्या भैया भगवान मांगो हम प्रसन्न हो गए तो ये बोला बोले महाराज ये बड़ी नई पूजा की पद्धति बताई आपने अरे पूजा की उपहार दिया नई बेद्य लगाया फेरी वेरी दी हाथ जोड़े सूती की तब तो बोले ही नहीं और रुई ठूंसने से नाद में बोल उठे तो बोले भाई तब तुम तो पत्थर मानता था ना धुएं की सुगंध आवे आवेगी चेतन को पत्थर को तो आवेगी नहीं आज तूने गोपाल जी को चेतन माना गोपाल जी कहीं सूध मिले धुएं की गंध तो गोपाल जी चेतन होगा तो चेतन बोलता है तो बोलने वाला भगवान हो तो बोलेगा खाने वाला खाएगा बोले तो भाव के भूखे ही है बोले भाव के भूखे तो तुम भी भावी खाया करो तुमको बदले में खाने को नहीं मिलेगा भाव खाया करो तो इस तरह से ये ये पूजा की विधि है जो भगवान की पूजा करना चाहे वो भगवान को पत्थर कागज ये न माने मूर्ति को मूर्ति न माने किसी मनुष्य में करे तो मनुष्य को मनुष्य न माने दीवाल में करे दीवाल को दीवार न माने जल में करे जल को जल न माने वृक्ष में करे वृक्ष को वृक्ष न माने भगवत बुद्धि हो तो अब भगवान की उन्होंने बड़े आदर से पूजा की और जहां वो भगवान की पूजा की सामग्री आई कि सब दिव्य बन गई वो दिव्य के लिए जो आयोजन होता है वो दिव्य होता है तो दिव्या सूर्य जी ने पहले पहले शब्द उच्चारण किया दिव्याम्भर श्रगमणि भी परिभूषण ही दिव्य गंधानिलेप महत्योत्पल मालया दिव्य वस्त्रों से दिव्य पुष्पमाला से दिव्य मणियों से दिव्य बहुमूल्य आभूषणों से दिव्य गंध से दिव्य चंदन से और दिव्य उत्तम कमलों की माला से वो जगन्नाथ गौड़ध्वज भगवान श्रीकृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया प्रसाद गौड़ध्वजम भगवान प्रसन्न हो गए तो पूजा से पसंद होते हैं भगवान लोग लो कहा करते हैं कि पूजा से प्रसन्न हो तो तो भगवान फिर पूजा के भूखे हो गए अरे भगवान तो हमारे अनुरूप न होकर करते हैं कोई हमारी पूजा करता है पसंद होते है कि नहीं असल में तो क्या होता है कि पूजा ग्रहण करके भगवान स्वीकार करते इसीलिए कि उन्हें हमको तो देना है दर्पण में मुंह देखने वाले का अपना मुंह दिखता है शोभा अपनी अपने को देखती है तो पूजा करके पुजारी ही अब उसका फल पाता है भगवान तो केवल कहते हैं कि हमने स्वीकार कर ली और कहते हैं नहीं हैं जहाँ पूजा होती है वहां स्वीकार करते हैं दिया हुआ खाते हैं सुनाया हुआ सुनते हैं उड़ाया हुआ उड़ते हैं और कह भी देते हैं कि इस समय तो हमारे ओढ़ने की चीज नहीं है भाई वो जी महाराज की बात आती हरिराज जी महाराज की कि वो भगवान की पूजा करते थे तो क्या मोजा पहना दिया रख दी दो, दो, दो, दो रजाई उठाने थी एक उठाई की भगवान को जड़ा लगा रात को तो रात को भगवान ने कहा कि हम जारे मर रहे हैं अब वहां कोई ज्यादा बुद्धिमान होता तो क्या कहता बोले जूता सपना आया होगा भगवान को थोड़ी सी सी लगता हम तो ऐसे उड़ा देते ये तो पूजा की विधि सी लगता तो उनके ऐसे भगवान को सी उसी नहीं लगता ऐसा ऐसे भगवान लड़ाई भी नहीं ओढ़ते लड़ाई ओढ़ने वाले भगवान को सी भी लगता है भूखे भगवान को भूख भी लगती है तो भगवान की पूजा की विधि में ये विशेष बात है तो भगवान प्रसन्न हो गए पूजा स्वीकार करके इसके बाद उन लोगों ने बड़े सुंदर भाव से बड़े प्रेम से तथा प्रीतों ज्ञात परिक्रम्याभिव्य तत्तम फिर उन्होंने भगवान की बड़े प्रेम और आनंद से परिक्रमा की फेरी दी भगवान की तो वंदना की और फिर भगवान से हाथ जोड़े भगवान ने कहा बस तुम जाओ भगवान की आज्ञा अब वो भगवान की आज्ञा मानते हैं भला तो अपने मन का काम नहीं करते बस भगवान की अनुमति प्राप्त की फिर सकल तसुर पुत्रो द्वीप मब्धेर तदेव तद सा मत ज्लामुना निर्विषा भगवत अनुग्रह भगवत सुखदेव जी बोले किस प्रकार से भगवान की अनुमति प्राप्त जब हो गई तब तो अपनी पत्नियों को पुत्रों को और बंधु बांधवों को लेकर जो समुद्र में रमणीक द्वीप नाम का स्थान सरपू के का वहां उसने यात्रा की ये लीला मनुष्य भगवान श्रीकृष्ण की कृपा के से यमुना जी का जल केवल विषहीन नहीं हो गया भगवान नाचिन इसी समय ये भगवान के अनुग्रह से सामुत जला ये निर्विषही नहीं हो गया अमृत के समान मधुर हो गया अमृत हो गया इसमें स्नान करने वाले अमर हो जाए कभी न मर ऐसे ऐसा जल हो गया और बड़ा मधुर जल हो गया भगवान की ये लीला ये पूर्ण हुई अब वो आगे चल के है काली ये क्यों आया का ये कथा अगले अध्याय में है सोलहवा अध्याय समाप्त अपने एक महीने का ये संकल्प था तो श्री कृष्ण की कृपा से और ये बड़े भक्त प्रेमी भाष्यकार जन इनकी कृपा से इन्हीं के जूठन बिखेरी है और जूठन भी पूरी लिए नहीं जा सके ये इनका कृपा प्रसाद है कि आनंद वृंदावन चंपू गोपाल चंपू अपने स्वामी जी के लेख वैष्णव तो टीका यही प्रधान विद माधव दलित माधव उज्जवल नीलमणि इन ग्रंथों के आधार पर ये एक महीने तक भगवत चर्चा हुई ये भगवत चर्चा का अवसर दिया आप लोगों ने ये बड़ी कृपा बड़ा अनुग्रह इसमें खास तो कृपा इस विष्णु की माँ की इसने प्रेरणा की थी बहुत दिनों पहले कि तुम एक बार भागवत सुनाना है तो वो अपनी भागवत सुनाने की योग्यता नहीं न संस्कृत का ज्ञान में अर्थ का बोध व्याकरण का ज्ञान कुछ जानते ही नहीं तो भगवान की कृपा से इतना ही हुआ कि भगवान की का स्वर्ण हुआ तो ये भागवत का वर्तमान क्रम इसके बाद क्या होगा भगवान जाने